महाभारत द्रोणपर्व एकशीति तमोध्याय अर्जुन को स्वप्न में ही पुनः पाशुपतास्त्र की प्राप्ति संजय उवाच ततः पाथ प्रसन्ना प्राजलिर्षभ ददर्शोत्फुल्ल नयन समस्त तेजसा निधि संजय कहते हैं राजन तद तर कुमार अर्जुन ने प्रसन्न चित्त हो हाथ जोड़कर समस्त तेजों के भंडार भगवान बृष्पत हर का हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से दर्शन किया वासव निवेदित उन्होंने अपने द्वारा समर्पित किए हुए रात्रि काल के उस नैतिक उपहार को जिसे श्री कृष्ण को निवेदित किया था भगवान त्रिनेत्र धारी शिव के समीप रखा हुआ देखा ततो मनसा कृष्णम भी च मनसा कृष्ण पांडव इक्षा्य हम दिव्यमस्त्रसत शकरणपुत्र अर्जुन ने मन ही मन भगवान श्रीकृष्ण और शिव की पूजा करके भगवान शंकर से कहा प्रभो मैं आपसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहता हूँ ततः पार्थस्य परार्थे वचनम तदा वास देवाजुन हो उस समय अर्जुन का वर प्राप्ति के लिए वह वचन सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और श्री तथा अर्जुन से बोले स्वागतम स्वागत विज्ञान मन से कामे न संप्राप्त सम्यम नर श्रेष्ठ तुम दोनों का स्वागत है तुम्हारा मनोरथ मुझे विदित है तुम दोनों जिस काम से कामना से यहाँ हो उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ सरोमृतम दिव्यम अभ्यास त्र मे तनुदिव्यम सरस निहित पुरा ये मुधि निपाति तत आनीता धनुत्तम शत्रुसूदन वीरो पास ही दिव्य अमृत मैं सरोवर है वही पूर्व काल में मेरा वह दिव्य धनुष और बाण रखा गया था जिसके द्वारा मैंने युद्ध में संपूर्ण देव शत्रुओं को मार गिराया था कृष्ण तुम दोनों उस सरोवर से बाण सहित वह उत्तम धनुष ले आओ तथे रहो सर्वपारि प्रस्थित हो तत्व दिव्यम दिव्य ऐश्वर्य तो तो तब बहुत अच्छा कह कर, कर वे दोनों भगवान शंकर के पार्षद गणों के साथ सैकड़ों दिव्य ऐश्वर्यों से संपन्न तथा तो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाले उस पुण्य दिव्य सरोवर की ओर प्रसित हुए जिसकी ओर जाने के लिए महादेव जी ने स्वयं ही संकेत किया था वे दोनों नर नारायण ऋषि बिना किसी घबराहट के वहां जा पहुंचे। तथस्थ सरोगत् सूर्यमंडल सन्निभम नाग मंत्र जले घोरम उस सरोवर के तट पर पहुंचकर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ने जल के भीतर एक भयंकर नाग देखा जो सूर्यमंडल के समान प्रकाशित हो रहा था द्वितीय चा पर सहस्रम विपुला ज्वाला वहीं उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी और सहस्र फणों से युक्त दूसरा श्रेष्ठ नाग भी देखा जो अपने मुख से आग की प्रचंड ज्वालाएं उगल रहा था ततः कृष्णाच पार्श्च संसृश्याम्ब कृतांजलि तु नागा उपस्थस्थ ते नमस्तो वृष ध्वज तब श्री कृष्ण और अर्जुन जल से आत्मन करके हाथ जोड़ भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए उन दोनों नागों के निकट ब्रह्म शत्रुद्रिय अप्रमेय प्रणम तो सर्वात्मना भवम् वे दोनों ही वेदों के विद्वान थे अतः उन्होंने शत्रुद्री मंत्रों का पाठ करते हुए साक्षात ब्रह्म स्वरूप अप्रमेय शिव की सब प्रकार से शरण लेकर उन्हें प्रणाम किया ततस्तौ रुद्रम धि महोरघाण से शत्रुघ्न तद्द्यत तदनंतर भगवान शंकर की महिमा से वे दोनों महानाग अपने उस रूप को छोड़कर दो शत्रुनाशक धनुबाण के रूप में परिणित हो गए तौ तजृतु त सुप्रभम आजुर्महात् दधत महात्मरे उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस प्रकाशमान धनुष और बाण को हाथ में ले लिया फिर वे उन्हें महादेव जी के पास ले आए और उन्हीं महात्मा के हाथों में समर्पित कर दिया तथा पार्श्वाद ब्रह्मचारी नभर तथ पिंगाक्षेत्र बलवान नील लोहित तब भगवान शंकर के पार्श्वभाग से एक ब्रह्मचारी प्रकट हुआ जो पिंगल नेत्रों से युक्त तपस्या का क्षेत्र बलवान तथा नील वर्ण का था स तदगृह धनुश्रेष्ठ तस्थ स्थानमित समाहितः धनुतम वह एकाग्र चित्त हो उस श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर एक धनुर्धर को जैसे खड़ा होना चाहिए वैसे खड़ा हुआ फिर उसने बाण सहित उस उत्तम धनुष को विधिपूर्वक खींचा तस् मौर्वी च मुष्टि चा लक्ष्य श्रुआ मंत्र भव जग्राहा जग्राहचिंत्य विक्रम उस समय अचिंत्य पराक्रमी अर्जुन ने उसका मुट्ठी से धनुष पकड़ना धनुष की ढोरी को खींचना और विशेष प्रकार से उसका खड़ा होना इन सब बातों की ओर लक्ष रखते हुए भगवान शंकर के द्वारा उच्चारित मंत्र को सुनकर मन से ग्रहण कर लिया स सरस्योचा बल प्रभु चकार च पुनर्वीर तस्म सरसी तद्धनु तत्त अत्यंत बल वीर भगवान शिव ने उस बाण को उसी सरोवर में छोड़ दिया फिर उस धनुष को भी वहीं डाल दिया ततः प्रीतम भव ज्ञात्मा स्मृति मान अर्जुनस्त वरमारण्य के दत्त दर्शनम शंकर से च मनसा चिंतयामा स तमें सम्पद्यता मिति तब स्मरण शक्ति से संपन्न अर्जुन ने भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्न जानकर वनवास के समय जो भगवान शंकर का दर्शन और वरदान प्राप्त हुआ था उसका मन ही मन चिंतन किया और यह इच्छा की कि मेरा वह मनोरथ पूर्ण हो प्रीता प्रीत प्राधावरम भव तत्शुपतम घोरम प्रतिज्ञाया च पारणम उनके इस अभिप्राय को जानकर भगवान शंकर ने प्रसन्न हो वरदान के रूप में वह घोर पाशुपत अस्त्र जो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति कराने वाला था दे दिया ततः पाशुपतम दिव्यम अवाप्य पुनःश्वरात संघरो माँ दुर्धर्ष कृतम कार्य भगवान शंकर से उस दिव्य पार्शुपतास्त्र को पुनः प्राप्त करके दुर्धर्ष वीर अर्जुन के शरीर में रोमांच हो आया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा वबंदस्तुष संघ्रिष्टौ शिरोभ्या महेश्वर अनुज्ञात क्षणे तस्नाजुन केशव प्राप्त स्वशिबरम वीरौ मुदा परमयायुत फिर तो अत्यंत हर्ष में भरे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों ने मस्तक नवाकर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और उनके आज्ञा ले उसी क्षण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को लौट आए तथा विष्णु यथा प्रेत जम्भस्य भद जैसे पूर्व में जम्भासुर के भद की इच्छा रखने वाले इंद्र और विष्णु विनाशक भगवान शंकर के अनुमति पाकर प्रसन्नता पूर्वक लौटे थे उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन भी आनंदित होकर अपने शिविर में आए इति श्री महाभारत द्रोण पर्वणी प्रतिज्ञा पर्वणि पुनः से पुनः पाशुपताश्राप्त एकाशीतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन को पुनः पाशुपताश्र की प्राप्ति विषयक इक्यासीवा अध्याय पूरा हुआ